श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग चतुर्थ अध्याय दक्षिणेश्वर का काली मंदिर सन 1850 में राम कुमार जी ने कलकत्ते में जिस समय संस्कृत विद्यालय स्थापित किया था उस समय उनकी आयु लगभग 45 वर्ष की थी उसके कुछ दिन पूर्व से ही घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वे चिंतित से हो गए थे उनके एकमात्र पुत्र अक्षय का जन्म होते ही उनकी धर्मपत्नी का देहांत हो चुका था ऐसा सुना जाता है कि साधक राम जी को उनकी सहधर्मिणी की मृत्यु की बात पहले से ही विदित हो गई थी तथा उन्होंने अपने परिवार में किसी किसी से यह कहा भी था वह उनकी धर्मपत्नी अब की बार जीवित न रहेगी श्री रामकृष्ण देव उस समय चौदह वर्ष के थे श्री राम कुमार जी कलकत्ता यही सोचकर आए थे कि वह एक संपन्न नगरी है और वहाँ अनेक प्रकार के धनी तथा मध्य वर्ग के लोग रहते हैं शांति स्वस्तैनादि क्रियाकर्म धार्मिक व्यवस्था आदि के सहारे तथा संस्कृत विद्यालय के छात्रों को विद्याभ्यास कराकर उन्हें विद्वान बनाने में एक बार उनकी ख्याति हो जाने पर फिर शायद घर के आय व्यय के निमित्त उन्हें कोई चिंता न रहेगी उनको अपने जीवन में पत्नी वियोग से विशेष परिवर्तन तथा अभाव का अनुभव हो रहा था उन्होंने यह भी सोचा था कि प्रदेश जाकर विभिन्न कार्यों में संलग्न हो जाने से शायद उस शोक से भी उन्हें छुटकारा मिल जाएगा अस्तुज अस्तुझामापुकुर में संस्कृत विद्यालय प्रतिष्ठित होने के कोई तीन वर्ष बाद जिस उद्देश्य से वे श्री रामकृष्ण देव को कलकत्ता लाए थे तथा सन अठारह में कलकत्ता आकर श्री रामकृष्ण देव ने जिस प्रकार तीन वर्ष व्यतीत किए थे उसका उल्लेख हम इससे पूर्व कर चुके हैं श्री रामकृष्ण देव के जीवन की घटनाओं को जानने के लिए हमें दूसरी ओर भी दृष्टिपात करना पड़ेगा दान आदि प्राप्त करने की सुविधा के लिए उनके अग्रज जिस समय छातू बाबू के दल में सम्मिलित हो अपने विद्यालय की उन्नति करने में लगे हुए थे उस समय कलकत्ते में ही अन्यत्र एक जगह किसी विशिष्ट परिवार में इस स्वरेक्षा से जिस घटना परंपरा का उदय हो रहा था अब उस ओर हम पाठकों का ध्यान आकृष्ट करेंगे कलकत्ते की दक्षिण ओर जानबाजार नामक मोहल्ले में सुप्रसिद्ध रानी रासमढ़ी का निवास स्थान था ब्रमशह चार पुत्रियों की माता बनने के पश्चात चवालीस वर्ष की आयु में रानी विधवा हो गई उसके बाद से अपने स्वर्गीय पति राजचंद्रदास की विशाल संपत्ति की वे स्वयं देखरेख करने लगी और थोड़े ही समय में उसमें पर्याप्त उन्नति करके वे कलकत्ता निवासियों के बीच विशेष रूप से परिचित हो गई केवल उक्त कार्य के संचालन में दक्ष होने के कारण ही वे यशस्विनी नहीं बनी किंतु ईश्वर विश्वास ओजस्विता तथा गरीबों के प्रति निरंतर सहानुभूति दान प्रचुर अन्न वितरण आदि के द्वारा वे सभी के लिए विशेष आदरणीय बन गई थी असाधारण गुण तथा कर्म उस समय उस रमली के वास्तव में अपने रानी नाम को सार्थक किया था एवं ऊंच नी सभी जाति की हार्दिक श्रद्धा तथा भक्ति का पात्र बन गई थी हम जिस समय की बात कह रहे हैं उस समय रानी की पुत्रियों के विवाह हो चुके थे तथा उनके संतान संतति भी हो चुके थे एवं एकलौते पुत्र को रखकर उनकी तीसरी पुत्री की मृत्यु हो जाने के कारण तीसरे दामांद प्रियदर्शन श्री मथुरा मोहन उर्फ मथुरानाथ विश्वास के साथ उनका संबंध समाप्त हो जाएगा यह सोचकर रानी ने उसी दामांध के साथ अपनी चतुर्थ पुत्री जगदम्बा का विवाह कर अपने भग्न हृदय को पुनः स्नेह स्नेहडोर से आबद्ध कर लिया रानी की उस चार पुत्रियों की संतान संतति अभी भी विद्यमान है परम गुणवती रानी रासमणी की श्री कालिका देवी के पाद पद्मों में आरंभ से ही विशेष भक्ति थी जमींदारी के काग कागज पत्रों में नामांकित करने के लिए उन्होंने जो मुहर बनवाई थी उसमें कालीपद अभिलाषी श्रीमती रासमणि दासी इस प्रकार उनके नाम का उल्लेख था श्री रामकृष्ण देव के मुखारविंद से हमने सुना है कि तेजस्विनी रानी की देवभक्ति इसी प्रकार सभी विषयों में अभिव्यक्त होती थी श्री काशी धाम जाकर श्री तथा अन्नपूर्णा मां के दर्शन तथा विशेष रूप से पूजन करने की अभिलाषा रानी के हृदय में बहुत दिनों से प्रबल रूप से विद्यमान थी सुना जाता है कि इस शुभ कार्य के निमित्त उन्होंने प्रचुर धन संचय कर रखा था किंतु अकस्मात उनके पतिदेव के निधन से सारी जमीन जायदादों की देखभाल करने का बोझ उनके कंधों पर आ जाने के कारण उस समय तक वे उस अभिलाषा को पूर्ण नहीं कर पाई थी उस समय उनके दामांद लोग विशेषकर छोटे दामांद श्री मथुरा मोहन जी जमींदारी के कार्य में शिक्षा प्राप्त कर उनके प्रधान सहायक बन गए थे फलतः सन अठारह में श्री काशीधाम की यात्रा के लिए रानी तैयार तैयारी करने लगी सब व्यवस्था हो जाने पर यात्रा के लिए निर्धारित दिवस की ठीक प्रथम रात्रि में ही उन्हें देवी का दर्शन तथा यह आदेश प्राप्त हुआ श्री काशीधाम जाने की कोई आवश्यकता नहीं है भागीरथी के तट पर किसी मनोरम स्थान में मेरी मूर्ति प्रतिष्ठित कर तुम मेरे पूजन तथा भोग आदि की व्यवस्था करो मैं उस मूर्ति को आश्रय कर आविर्भूत हो प्रतिदिन तुम्हारी पूजा ग्रहण करती रहूँगी किसी किसी का कहना है कि यात्रा कर कलकत्ता के में उत्तर में दक्षिणेश्वर गांव तक पहुँच जाने पर नाव के ऊपर रात्रियापन करते समय रानी को उक्त देव आदेश प्राप्त हुआ था भक्तिमती रानी इस आदेश से अत्यंत प्रसन्न एवं संतुष्ट हुई तथा श्री काशीधाम की यात्राएं स्थगित कर उन्होंने अपने संचित द्रव्य से उक्त कार्य को संपन्न करने का संकल्प किया